संक्षिप्त महाभारत आस्मेधिक पर्व सब पदार्थों के आदि अंत ज्ञान की नित्यता देह रूपी कालचक्र धर्म का वर्णन ब्रह्मा जी ने कहा महर्षिगण अब मैं पदार्थों के आदि मध्य और अंत का यथार्थ वर्णन करता हूं पहले दिन है फिर रात्रि अतः दिन रात्रि का आदि है इसी प्रकार शुक्ल पक्ष महीने का श्रवण नक्षत्रों का और शिशिर ऋतु का आदि है। गंधों का आदि का का का का भूमि, रसों जल, रूपों ज्योतिर्मय, आदित्य, स्पर्शों वायु और शब्द का आकाश है ये गंध आदि पंच भूतों से उत्पन्न गुण हैं। अब मैं भूतों के आदि का वर्णन करता हूँ सूर्य समस्त ग्रहों का और जठरानल संपूर्ण प्राणियों का आदि बतलाया गया है सावित्री सब विद्याओं की और प्रजापति देवताओं के आदि हैं। ओंकार संपूर्ण वेदों का और प्राण का आदि है इस संसार में जो उच्चारण है, वह सब गायत्री कहलाता है छंदों का आदि गायत्री और प्रजा का आदि सृष्टि का प्रारंभ काल है गोवे चौपायों की ब्राह्मण मनुष्यों के बाज चिड़ियों के उत्तम आवती यज्ञों की सांप रेंग कर चलने वाले जीवों का और सत्युग संपूर्ण युगों का आदि है रत्नों में सुवर्ण अन्नों में जौ और भक्ष भोज पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है बहने वाले और पीने योग्य पदार्थों में जल उत्तम है समस्त स्थावर भूतों में सामान्यतः ब्रह्मा जी का क्षेत्र पाकर नाम वाला वृक्ष श्रेष्ठ एवं पवित्र माना गया है संपूर्ण प्रजापतियों का आदि मैं हूं और मेरे आदि अचिंत्यात्मा भगवान विष्णु हैं। उन्हें को कहते हैं। पर्वतों में सबसे पहले मेरु की उत्पत्ति हुई है दिशा और विदिशाओं में पूर्व दिशा प्रधान मानी गई है सब नदियों में त्रिपथ गंगा ज्येष्ठ है सरोवरों में सर्वप्रथम समुद्र का प्रादुर्भाव हुआ है देव दानो भूत पिशाद सर्प राक्षस मनुष्य किन्नर और समस्त यक्षों के स्वामी भगवान शंकर हैं। संपूर्ण जगत के आदि कारण ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप महाविष्णु हैं। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को प्रधानता दी गई है जगत का आदि और अंत अव्यक्त प्रकृति ही है दिन का अंत है सूर्यास्त और रात्रि का अंत है सूर्योदय सुख का अंत सदा दुख है और दुख का अंत सदा सुख है संग्रह का अंत है विनाश ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना संयोग का अंत है वियोग और जीव का अंत है मृत्यु जिन जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है उनका नाश अवश्य भावी है जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है इस जगत में स्थावर या जंगम कोई भी सदा रहने वाला नहीं है यज्ञ दान तप अध्ययन व्रत और नियम इन सबका अंत होता है केवल ज्ञान का अंत नहीं होता इसलिए विशुद्ध ज्ञान के द्वारा जिसका चित्त शांत हो गया है जिसके इंद्रिया में हो चुकी है तथा जो ममता और अहंकार से रहित हो गया है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है महर्षियों मन के समान वेग वाला अर्थात देह रूपी मनोरम काल चक्र निरंतर चल रहा है यह महत् से लेकर स्थूल भूतों तक चौबीस तत्वों से बना हुआ है इसकी गति कहीं भी नहीं रुकती यह संसार बंधन का अनिवार्य कारण है बुढ़ापा और शोक इसे घेरे हुए हैं यह रोग और दुर्व्यों की उत्पत्ति का स्थान है देश और काल के अनुसार विचरण करता रहता है बुद्धि इस काल चक्र का सार मन खंभा और इंद्रिय बंधन है यह पंच महाभूतों के समूह से बना हुआ है श्रम तथा व्यायाम इसके शब्द है रात और दिन इस चक्र का संचालन करते हैं सर्दी और गर्मी इसका घेरा है सुख और दुख इसकी संधिया जोड़ है भूख और प्यास इसके किलक तथा धूप और छाया इसकी रेखा है आंखों के खोलने और नीचने से इसकी व्याकुलता चंचलता प्रकट होती है घोर मोह रूपी जल शोकाश्रु से यह व्याप्त रहता है यह सदा ही गतिशील और अचेतन है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 तीनों गुणों के अनुसार इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है मानसिक चिंता ही इस चक्र की बंधन पट्टिका है आसक्ति ही उसका दीर्घ विस्तार अर्थात लंबाई चौड़ाई है लोभ और तृष्णा ही इस चक्र को ऊंचे नीचे स्थानों में गिराने के हेतु है अद्भुत अज्ञान अर्थात माया इसकी उत्पत्ति का कारण है भय और मोह इसे सब ओर से घेरे हुए हैं यह प्राणियों को मोह में डालने वाला आनंद और प्रीति के लिए विचरने वाला तथा काम और क्रोध का संग्रह करने वाला है यह राग द्वेश्वंदों से युक्त जड़ देह रूपी कालचक्र ही देवताओं सहित संपूर्ण जगत की सृष्टि और संहार का कारण है तत्व ज्ञान की प्राप्ति का भी यही साधन है जो मनुष्य इस देव में काल चक्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति को अच्छी तरह जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता तथा संपूर्ण वासनाओं सब प्रकार के द्वंदों और समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है ब्रह्मचर्य ग्थ वान प्रस्थ और संन्यास ये चार आश्रम शास्त्रों में बताए गए हैं गृहस्थ आश्रम ही सबका मूल है इस संसार में जो कोई भी विधि निषेध रूप शास्त्र है उसमें पारंगत विद्वान होना गृहस्थ द्विजों के लिए उत्तम बात है इससे सनातन यज्ञ की प्राप्ति होती है पहले सब प्रकार के संस्कारों से संपन्न होकर वेदोक्त विधि से अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तत्पश्चात समावर्तन संस्कार करके उत्तम गुणों से युक्त कुल में विवाह करना चाहिए अपने ही स्त्री पर प्रेम रखना सदा सत्पुरुषों के आचरक आचार का पालन करना और जितेंद्रीय होना गृहस्थ के लिए परम आवश्यक है उसे श्रद्धा पूर्वक पंच महायज्ञों के द्वारा देवता आदि का ये करना चाहिए गृहस्थ को उचित है कि वह देवता और अतिथि को भोजन कराने के बाद बचे हुए अन्न का स्वयं आहार करे वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहे अपनी शक्ति के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ करे और दान दे हाथ पैर नेत्री तथा शरीर के द्वारा होने वाली चपलता का परित्याग करें, अर्थात इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य न होने दे यही का सत्ताव शिष्टाचार है सदा जग्पवी धारण किए रहे स्वच्छ वस्त्र पहने उत्तम व्रत का पालन करें, शोच संतोष आदि नियमों और सत्य अहिंसा आदि यमों के पालन पूर्वक यथाशक्ति दान करता रहे शिष्ट पुरुषों के साथ निवास करे शिष्टाचार का पालन करते हुए और उपस्थ को काबू में रखे सबके साथ मित्रता का करे। की छड़ी और जल से भरा हुआ कमंडलों सदा साथ रखे ब्राह्मण को अध्ययन अध्यापन यजन याजन और दान तथा प्रतिग्रह इन छह वृत्तियों का आश्रय लेना चाहिए इनमें से तीन कर्म याजन अर्थात यज्ञ कराना अध्यापन पढ़ाना और श्रेष्ठ पुरुषों से दान लेना ये ब्राह्मण की जीविका के साधन है और तीन कर्म दान अध्ययन तथा करना धर्मोपार्जन के लिए है धर्मज्ञ ब्राह्मण को इनके पालन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए इंद्रिय संयमी मित्र भाव से युक्त समावान सब प्राणियों के प्रति समान भाव रखने वाला मननशील उत्तम व्रत का पालन करने वाला